आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. सुनते रेडियो मधुबन रेडियो रहिए नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी प्वाइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ खास श्रीमती दुर्गा जी है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं तो वही आज के इस विशेष शो में हम लोग श्रीमती दुर्गा जी से बात करेंगे और उनके कुछ खास अनुभव आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी तो आप सभी की तरफ से श्रीमती दुर्गा जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू बहुत बहुत स्वागत है दुर्गा जी और हम आपसे पहली बार मुखातिब हो रहे हैं जे. तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं की आप अपने बारे में बताइए मैं मेरा निवास स्थान राजपुर का है पी एयर मेरा राजपुर का है राजपुर में पढ़ी लिखी मैं आ, हर सेकेंडरी मैंने राजपुर से की उसके बाद में मैंने बी ए फर्स्ट ईयर सेंधवास से किया सेकंड ई ईयर बड़वाई से किया और फाइनल मैंने फाइनल भी सिंधवा से, से किया और एम भी सिंधवा से, से किया उसके उसके बाद में मैं इसमें महिला बाल विकास में आई हूँ महिला बाल विकास में मतलब सुपरवाइजर के सुपरवाइजर थी सुपरवाइजर से ही मुझे मतलब जब जब थी छोटी सी छोटी थी जब से ही मुझे सामाजिक कार्य करने का बहुत शौक था तो मैंने समाज की पहले महिलाओं को संगठित किया उसके समा संगठित करने के बाद में उन महिलाओं महिलाओं ने जब मुझे अध्यक्ष के पद के लिए चुना दसरा समाज की महिला मंडल की अध्यक्ष का, का पद मैंने संभाला इसे मतलब चौबीस साल तक मैंने उस वहाँ पर सेवा की दसहरा समाज महिला मंडल में तो वहाँ की जो महिलाएँ थीं तो उन्होंने मतलब आखिरी तक मुझे मुझे नहीं छोड़ा अच्छे, अच्छे। और मैंने खुद ने मतलब इस्तीफा मतलब उस टाइम पे मुझे क्या मुझे प्रोजेक्ट ऑफिसर का चार्जर था तो मुझे सब टाइम नहीं मिल पा रहा था समाज को दे नहीं पा रही थी तो मैंने कहा मुझे ये सामाजिक कार्य के साथ में मुझे मेरे सोशल वर्क के साथ में ये भी काम करना है तो मुझे इसलिए मुझे उन लोगों ने छोड़ा नहीं मुझे तो बोले कि नहीं आपको बोले कार्य करना पड़ेगा लेकिन फिर भी उसके बाद भी मुझे सचिव का पद दिया अभी भी मैं दसरा समाज में सचिव का कार्य कर रही हूँ साथ में महिला मंडल का काम भी कर रही हूँ महिलाओं के से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो कार्य कर करी हूँ घरेलू हिंसा पर मैं कार्य कर रही हूँ बेटी बचाओ पर कार्य करी करी हूँ और बेटी मतलब मैंने कई ऐसे मतलब वीडियो भी बनाए हैं बेटी बचाओ पे जो मैंने भी दिल्ली में भी मतलब एक फ़ाइल भिजवाई है इसकी मतलब जो जो मैंने कार्य किया उसका और इसके बाद में यहाँ पर जो मेरे कार्य चल रहे हैं सेंधमा में भी से चल रहे हैं सेंधमा में मैं घरेलू हिंसा पे मैं कार्य कर रही हूँ मेरे घरेलू हिंसा में चौवन केस अ, नहीं अट्ठावन केस सॉरी अट्ठावन केस कोर्ट में चल रहे हैं जिनमें मतलब कई महिलाओं को लाभ मुझसे मिला हुआ है कई महिलाओं के मतलब ने जो जो महिलाएँ ज़्यादा पीड़ित थी पर, परेशान थी महिलाएं थी उन लोगों को मैंने लाभ दिलाया है कोर्ट से कई ऐसी महिलाएं थी जिनके पास कुछ पैसा भी नहीं था उनको वकील भी निःशुल्क करवा के दिया है उन महिलाओं को और मक, उसके साथ साथ उन महिलाओं को मतलब मैंने जो जो महिलाएं आ, कुछ महिलाएँ इतनी पीड़ित थी ससुराल से तो उनको न्याय भी दिलाया है उनको पैसा भी दिलाया है कई महिलाओं को उनको आ, मकान भी मकान यहाँ तक कि आ, किसी मकान महिला का ऐसा था कि मकान भी नहीं था तो उनको उनका मकान भी उनके नाम उनके नाम से मकान आने उनके पति ने हड़प लिया था तो उनको मकान भी दिलाया मतलब तो घरेलू हिंसा में मतलब मैंने कई लोगों के समझौते भी करवाए ऐसे मतलब यानी कम से कम हम, हम, हम आप, आप देखेंगे तो ऐसे बीस ऐसे समझौते हैं महिलाओं के समझौते करवाए कि जो मैंने परिवार से मतलब पीड़ित थी ससुराल से पीड़ित थी किसी ने तीन तीन शादिया कर, कर ली थी पतियों ने तो उन, उनको भी मतलब ने, हाँ उनका भी सुलझाया उनको भी मतलब ने न्याय दिलाया तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बाबा की एक देन है बहुत ही अच्छी बात श्रीमती दुर्गा जी आपने बताया अपने बारे में और बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह का सोशल वर्क होता है सामाजिक सेवा होती है लोगो को कहीं ना कहीं आप लोगों के माध्यम से हेल्प मिलती है तो बहुत बड़ी बात है किसी दुखी व्यक्ति को अगर हम सुख दे पाए उनके जीवन में तो ये बात बड़ा अपने आप में बहुत ही अच्छा काम है तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं अभी चाहूँगा कि जैसे कि हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है अपने एक अलग पहचान हर व्यक्ति की है तो कहीं ना कहीं हमारी जो है पहचान आदतों के साथ भी होती हैं हॉबीज़ के साथ भी होती हैं तो मैं चाहूँगा कि आपकी अपनी हॉबी क्या है आपके रुचि क्या है किस फील्ड में आप ज़्यादातर अच्छा पहचाने जाते हैं जी मुझे तो एक कार्य करना अच्छा लगता है और मुझे सबसे बड़ा संगीत का मुझे ज़्यादा शौक़ है क्या बात है तो संगीत में हमेशा मैं गाती रहती हूँ गुनगुनाती भी रहती हूँ और बाबा के गाने तो भी मतलब गाती रहती हूँ मुझे अच्छा लगता है संपर्क में आई हूँ मुझे बहुत अच्छा एक एक आनंद का अनुभव होता है जी, जी, जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बाबा मेरे साथ है मैं जब कार चलाती हूँ तो कार में भी मैं कहती हूँ बाबा आप मुझे जल्दी पहुंचना है आप कार चलाइए तो मुझे ऐसा ऐसा महसूस लगता है की जैसे कार में नहीं चला रही हूँ कार बाबा चला रहे और मुझे कई बार ऐसा मतलब महसूस हुआ है की मतलब जहाँ एक घंटे का सफर एक घंटे का सफर पौन घंटे में मैं पहुंची हूं। हूँ मतलब आप इसमें मुझे लग, मतलब इतना विश्वास मतलब बाबा के ऊपर आ गया है कि क्या मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के अलावा अब मेरा कोई नहीं सारा नहीं। <laughs> बाबा का मतलब आपके ईश्वर से क्या आपने बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की आपको परमात्मा का जो है हमेशा साथ मिलता है जब भी आप उन्हें याद करते हैं चाहे किसी भी रूप में आप याद करते हो लेकिन आपको उनका साथ का अनुभव हेल्प का अनुभव मदद का अनुभव होता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं जैसे कि आपने कहा कि मुझे संगीत का बहुत शौक है सो तो हम संगीत भी आपसे सुनना चाहेंगे हमारे गण भी इंतजार में हैं कि आप कौन सा गीत उन्हें सुनाएंगे कोई भी गीत या भजन जो आपको बहुत अच्छा लगता हो वो जरूर गुनगुनाइए रे दीवाने थारी उम्र बीती जाए रे दीवाने पीले रे नाम दीवाने पीले रे हरी नाम ना।। थारी कोड़ी लगे नहीं दाम रे दीवाने पीले रे नाम दीवाने पीले रे नाम मीठा मीठा हर कोई पीबे कड़ेवा पिबे नको मीठा मीठा हर कोई पीवे कड़वा पीवे न, कोई। मीथा मीथा हर कोई पीवे, पीवे न कोई। जो नर रे कड़वा पीवे हा जो नर रे ओ, ओ, ओ, ओ, ओ जो नर रे कड़े वापी वे हा सबसे मीठा हो रे दीवाने पीले रे हरी नाम दीवाने पीले रे हरी नाम थारी कोड़ी लगे नहीं दाम रे दीवाने पीले रे हरी नाम दीवाने पीले रे हरी नाम उचा ओचा हर कोई चाहे नीचा चाहे चा कोई ऊंचा ऊंचा हर कोई चाहे नीचा चाहे चा कोई जो जोनर रेणी चा चाहे हाँ जो नर रे हो रे रेणी चाचा हा सबसे ऊंचा हो रे नाम दीवाने रे हरी नाम दीवाने पीले रे हरी नाम धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा भजन आपने सुनाया है बहुत ही प्यारा मीठा आपका कंठ है और शायद आप जब स्टेज पे गाते हो तो लोग भी झूम उठते होंगे और हमारे सभी श्रोतागण भी आज इस वक्त रेडियो सुनते सुनते जूम रहे होंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा आप आनंद फील कर रहे होंगे श्रीमती दुर्गा जी का भजन से आइए आगे, आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूंगा दुर्गा जी आपसे कि जैसे की सोशल वर्क या सामाजिक सेवा जब हम लोग करते हैं तो कुछ लोगों को आपकी ये बातें अच्छी नहीं लगती तो वो आपके विरोध में आ जाते हैं क्या आपके साथ भी इस तरह की बहुत परेशान है तो मुझे बहुत आई जी जी कई लोगों ने मुझे मतलब ने मेरे कार्य में मैं बहुत परेशान किया मुझे पैसे के मामले में भी मुझे परेशान किया लेकिन मुझे मैंने मुझे एक ही वो था कि परमात्मा मेरे साथ है मैं अगर ये कर्म कर रही हूँ तो मेरे साथ में ईश्वर की शक्ति है साथ में है और मुझे कोई रोक नहीं सकता इस काम के लिए तो मैंने मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने कार्य में करती रही जैसे तो मैंने मतलब मैंने लालीला लक्ष्मी में मतलब मैं तो ने एक कार्य कर रही हूँ जो मुख्यमंत्री की एक विश, विशेष योजना है इसमें भी मतलब लाली लक्ष्मी में, में भी मैंने 2015-16 में पूरे बड़वानी जिले में टॉप पे किया था 115 प्रतिशत कार्य किया था मैंने उसमें भी मुझे मतलब प्रशंसा प्राप्त प्राप्त हुई थी और इंदौर इंदौर वाली मैडम ने मुझे पुरस्कृत भी किया था इस कार्य के लिए और आज भी मैं कार्य करी हूँ इस इसके अंदर अभी भी मैं मतलब यहाँ पे ने सेंधवास से भी आई तो लो, लोगों को ढाई हजार चेक बांट के आई हूँ लाली लक्ष्मी के जनरेट प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं एक लाख अठारह हज़ार के तो उसमें कई दिक्कतें आती मुझे जैसे आप जबकि मैं बांट के ही देख के आई फिर भी मतलब लोगों ने मुझे बताया कि तुमने दिया नहीं तुमने ये नहीं किया दूसरे -दु -दु अधिकारियों ने मुझे मतलब मतलब वो भी जब उनको जब मैंने सच्चाई बताई तब उन्होंने विश्वास किया कि नहीं ये सब काम करके आइए मतलब तो में, में, में, मुझे बाबा के पास आना था तो मैं सारा काम कार्य करके ही यहाँ पे उपस्थित हुई मैं और अवकाश लेके आई पे नहीं। नहीं। जी श्रीमती दुर्गा जी बात ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि मुश्किलों की बात आपने बताई तो किस टाइप की मुश्किलें आपके बीच में आती थी या लोग किस तरह से मुश्किलें आपको पैदा करते थे जैसे न्याय दिलाने के लिए मुझे न्याय दिलाने के लिए उसे कोर्ट में जाना पड़ता है तो Uh, कोर्ट में भी जाना पड़ता है उसमें कहीं थोड़े अब, अब मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए पर अब, अब पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा <laughs> <laughs> कि कई लोग अभी तकलीफ हो रही है मतलब कि एक महिला हम हमारी जो गरीब जो का का जो केस है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट को साठ दिन में उसका निराकरण करना पड़ता है और मेरे ऐसे कई केस हुए हैं जो सहा दिन में निराकरण हुए हैं मैंने मतलब मुझे मुझे सबसे बढ़िया खुशी इस बात की है कि आज मैंने इस महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं तो मुझे उसमें मुझे ये परेशानी आई कि मैंने जो कोर्ट के समन्स जारी होते हैं उसमें मुझे पैसा नहीं दिया गया पेमेंट नहीं दिया मैं अपने वेतन में से किया लेकिन फिर भी उसमें उल्टी सीधे लोगों ने शिकायत करी मेरी मतलब कि ये मतलब इस तरीके से कर रही हैं ये ऐसा कर रही है तो इनको नहीं करना चाहिए काम ये काम वकीलों का है ये ऐसा है तो मुझे कहा ठीक है लेकिन महिलाएं जब मेरे पास आ रही हैं मतलब एक आशा लेकर मेरे, मेरे मेरे पास आ रही है एक, एक विश्वास लेके आ रही है कि ये मैडम मेरा कार्य करेगी तो मेरा तो फर्ज बनता है कि उन महिलाओं के लिए मैं कुछ करूँ फिर उसके लिए तो मैं, कर, मैं मैं जब जब कुछ कुछ भी भी भी लड़ाई करना करना पड़े पड़े झगड़ा तो करने को तैयार थी थी और जब मैंने मह, जब मह, महिलाओ मैंने महिलाओं की एक, एक, एक सारी जितनी के जो केस बनाए थे उनकी जब बैठक ली तब तो उन लोगों ने जब मुझे इतना मतलब मैंने इतना दिल खुश कर दिया मेरा की मैडम जी आपकी वजह से बोले हमको न्याय मिल पाया कई महिलाओं ने मुझे छुए वो मुझे कहा कि और कई कई लोगों ने दुआएं मुझे मुझे बहुत दी तो मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि दुनिया में पैसा बढ़कर नहीं है सबसे बड़ी अगर चीज है तो वो है लोगों की दुआएं सही बात मतलब तो मुझे लोगों की दुआएं और लोगों का प्रेम इतना मिला तो मुझे तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की मिली उसके आगे पैसा कुछ भी नहीं लगता है <laughs> उन दुआओं के आगे श्रीमती दुर्गा जी बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और बहुत सारी दुआएं आपको मिली हैं और मैं चाहूंगा कि इस तरह का जब सामाजिक सेवा का बीड़ा हम उठाते हैं तो ऐसी तो सिचुएशन आती है जब आपको पैसा नहीं मिलता आपको अपना पैसा लगाना पड़ता है और कई बार आपके पास अपने पैसे भी नहीं होते तो दूसरे से उधार लेके भी वो ऐसे काम को करना पड़ता है क्योंकि समय पर वो चीजें हो जाती है तो जिस व्यक्ति के लिए हम मदद करना चाहते हैं उनको भी मदद मिल जाती दुआएं बहुत मिल जाती हैं और आपने उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ के साथ ज्ञान के साथ आपने उसको पूरा किया और आगे बढ़ रहे हैं और आप ऐसे ही आगे बढ़े ऐसी हमारी शुभाषा है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं और कौन कौन आपको सहयोग देते हैं अपने परिवार के बारे में बताइए मेरे परिवार में मेरे दो, दो बच्चे हैं जी जी। एक लड़का एक लड़की जो दोनों की शादी हो चुकी है मेरा बेटा इंजीनियर है जो दिल्ली में सर्विस करता है वो बहु भी इंजीनियर है तो वहां मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेडिकल में कंपाउंडर रहे हैं वो रिटायर हो चुके हैं तो उनका मुझे काफ़ी सहयोग है घर में मतलब घर का पूरा वो काम भी संभाल लेते हैं अच्छा। और मुझे कई बात की परेशानी नहीं आने देते वो वो कहते हैं कि तू जो कर रही है तो अच्छा काम कर रही और मुझे वो कभी अगर मैं कभी आलसी कर करती हूँ तो वो मुझे खुद जगाते हैं वो कहते हैं कि नहीं तू समय पर काम कर बोले और मेरा भैया जो भोपाल में है आर सुगंधी करके उन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पुरस्कार प्राप्त ता, ता, किया है तो वो भैया भी मुझे बार बार वहाँ से फोन लगाते रहते हैं कि तू तो समाज के लिए कुछ कर तू समाज के लिए कुछ कर <laughs> अभी भी एक दिल्ली की कोई आई थी योजना तो उन्होंने कहा कि तू फार्म भर बोले जब तू तो इतना काम कर रही तो तू ऐसा कर मतलब मेरे उत्साह बढ़ाने वाले मेरे भाई भी हैं और मेरे हस्बैंड भी दोनों तो और मेरे बच्चे भी मतलब मेरे इस इस इस कार्य के लिए मुझे सहयोग करते रहते हैं क्या बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताई बहुत ही बढ़िया है और जब परिवार का सहयोग मिलता है तो समाज में सेवा करना बहुत आसान होता है और अच्छा और द, जैसे दसहरा समाज में भी मैंने में, जब कार्य किया है तो मतलब पच्चीस चौबीस पच्चीस साल तक मैंने दसहरा समाज में अध्यक्ष का कार्य किया वहाँ पे भी मैंने महिलाओं के बहुत सारे संगठन बनाए मतलब मुझे कार्य के लिए मुझे खंडवा में भी सम्मानित किया राजपुर में सम्मानित किया खरगोन में सम्मानित किया और यहाँ पे में भी सम्मानित किया मुझे क्योंकि से, में मैंने 16 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया था अच्छा श्रीमती दुर्गा जी आप किस तरह से काम करते हैं समाज सेवा आप अकेले ही करते हैं या किसी संस्थान के माध्यम से जुड़ कर आप काम करते हैं काम करते जैसे दसौरा समाज में करते है तो हमारे जैसे वो बने हुए अध्यक्ष सचिव अध्यक्ष तो उनके साथ में उनकी महिला मंडल के साथ में उनके साथ में मिल कार्य करते हैं तो कितने लोग है आपके इस संस्थान में वो कम से कम 60-70 लोग ऐसे हैं जो मुझे सहयोग करते हैं अच्छा अच्छा अच्छा और अभी तो मेरे साथ में अभी सोया दल के सदस्य भी बहुत बहुत सारे जुड़ गए हैं। तो वो खुद कहते हैं कि अपन कुछ कार्य करें बोले अच्छा अच्छा मतलब तो जो सदस्य भी जो मतलब वो काफी लोग जुड़े हुए कार्य के लिए क्यूँकी मैं हमेशा करती रहती हूँ तो वो उन लोगो को बुलाती रहती हूँ जी जी जी जो जो जैसे आपका जुड़ना हुआ और लोग आपको सपोर्ट करने लगे हाँ सर श्रीमती दुर्गा जी आप सिंधवा मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं तो हमारे श्रोताओं को अगर आपके यहाँ आना हो सिंधवा देखना हो मध्य प्रदेश देखना हो तो किस तरह से हम यहाँ से जा सकते हैं और वो आप कैसे आए वो भी बताइए और किस रूट से बाय रोड आए या फिर बाय ट्रेन आ पाए जैसे आए, आए आप बताए और वहाँ कौन कौन सी चीजें हैं अगर हम यहाँ से गए तो देखने लायक कौन कौन सी चीजें उसके बारे में बताइए यहाँ से यहाँ से हम लोग तो उससे आए मतलब बाई रोड आए हाँ बायरोड बताइए तो दीदी के साथ में आया हम लोग हाँ हाँ। अपनी छाया दीदी और साधना दीदी दोनों साथ में जी, हमारे जी, साथ में आए तो उसका जो जो रोड रोड है हाँ ठीक है बताइए थोड़ा सा हम लोग जैसे बड़वानी से कुछी अलीराजपुर आए फिर दाहोद आए फिर गोधरा लूनावाड़ा मोड़ासा भिलोड़ा और खेड़ ब्रह्मा फिर अम्बाजी और फिर अबूरोड और फिर शांतिवन अच्छा, इस तरीके से अभी जाना हो तो कैसे जाएंगे अब जा, जाएंगे भी तो ऐसे ही आएंगे जाएंगे अब शांति आबू रोड ऐसी जाएंगे अम्बाजी फिर अम्बाजी से खेड़ ब्रह्मा भ्रम। फिर भिलोड़ा मोडासा लुनावाड़ा गोधरा दाहोद अलीराजपुर कुक्षी और सैनवा अच्छा अच्छा कितना बाई रोड से ये कम से कम यहाँ से पाँच सौ सत्तावन किलोमीटर है जैसे मतलब तो हम सुबह छह बजे निकले थे तो रात को दस बजे पहुँचे थे अच्छा, अच्छा। तो यहाँ भी अब अभी निकलेंगे आठ बजे तो रात को वही दस ग्यारह बजे पहुँचेंगे अच्छा अच्छा ओके <laughs> अच्छा आपका सिंधवा या फिर मध्य प्रदेश में जो देखने लायक टूरिस्ट प्लेस जिसको कहते हाँ, हैं उनके बारे में बताओ वहाँ पे सबसे बड़ा बढ़िया स्थान है जामली आश्रम गायत्री धाम मना हुआ है बहुत शानदार बना हुआ है वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा क्योंकि मैं भी गायत्री धाम से भी जुड़ी हुई हूँ बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई मैं भी तो गायत्री धाम से भी जुड़ी हुई तो गायत्री धाम सबसे बड़े बढ़िया स्थान बना हुआ है जो देखने लायक है वहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय भी बना हुआ है और इधर जाते हैं तो बड़ी बिजासन है जो देखने लायक है बड़ी ब्यासन दो चीजें हाँ पे ज्यादा देखने लायक है बावन और बावन गजा बड़वानी में बावन गजा है और एक तोरण भी इधर देखने लायक है ये चार पांच चीजें बहुत अच्छी वहाँ पे देखने लायक है सेंधवा तरफ सेंधवा का किला है अच्छा अच्छा <laughs> बड़ा अच्छा ऐतिहासिक अच्छा। कोई चीजे है वहाँ पर हाँ ऐतिहासिक वो किला है कि क्या इतिहास है हाँ देवी समय का बना हुआ है मतलब बहुत पुराना बना हुआ है मतलब श्रीमती दुर्गा जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा मैं ऐसी आशा करता हूँ और चलिए जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी फिल्मी गीतों को सुनते हैं तो बड़ा सुकून का अनुभव करते हैं तो आप भी भजन या फिर गीत वगैरह सुनते ही रहते हैं भजन तो आप गाते ही रहते हैं तो मैं चाहूंगा एक फिल्मी गीत के बारे में बताइए जो आपको बहुत पसंद आता है जी दिल तड़प तड़प के कह रहा है आभिजा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ भी जा दिल कड़प तड़प तड़प कह रहा है आजा तू हमसे आंख ना चुरा तुझे कसम है आ बिजा तू नहीं तो ये बाहर क्या बाहर है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 I am sad, heart broken. तुम्हारे पास हूँ सदा मुस्कुरात प्यार का असर है हर कहीं हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं मुस्कुराते प्यार का असर है है है है है है दिल की है नहीं। है नहीं। है नहीं। दिल किधर किधर कुछ कुछ खबर खबर खबर नहीं नहीं नहीं तड़प कह रहा है से आँख ना चुरा तुझे कसम से आबिदा दिल धड़क धड़प के दे रहा है ये सदा तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ सदा चलिए श्रीमती दुर्गा जी बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया चोरी चोरी फिल्म का और बहुत ही पुराना ओल्ड सॉन्ग है ओल्ड इज गोल्ड आपने सुनाया है आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> कि आपने समय दिया और कार्य के लिए हमें बुलाया जी जी थैंक यू सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया श्रीमती दुर्गा जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी जो गीत है उसका भी हमने आनंद लिया और आपने पूरा मध्य प्रदेश के बारे में बताया और साथ ही साथ आप जो सेवाएं कर रहे हैं सोशल वर्कर के रूप में वो भी बहुत ही हमें अच्छा लगा धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडवा दुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो शक्ति लक्ष्मी तू शक्ति शिवागी तू लक्ष्मी तू शक्ति शिवा की तुझसे तु तु है ये जहा नारी शक्ति महान करते हम सम्मान नारी शक्ति महान करते हम सम्मान हे कल्याणी जीवन दानी तू है जग किशान हे कल्याणी जीवन दानी तू है ज कििशान नारी शक्ति महा सदे हम सम्मान नारी शक्ति महा सुखकर्णी हे जग जननी करनी सुखकर्णी है दिव्य महान नारी शक्ति महान करते हम सम्मान नारी शक्ति महान करते हम सम्मान कल्याणी जीवन दानी तू है जज्ञी शान हे कल्याणी जीवन दानी तू है जज्ञान सारी शक्ति महान करते हम सम्मान सारी